पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र आठ जिस प्रकार विपर्य ज्ञान रूपा प्रतिष्ठित है वैसे ही संशय भी उत्तर कालिक ज्ञान से बाधित होने से रूपा प्रतिष्ठित है इसलिए संशय भी विपर्य के अंतर्गत है यह विपर्य संज्ञक नामावली चित्त की वृत्ति ही अविद्या कही जाती है इसलिए अविद्या संज्ञक विपर्य ज्ञान अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश भेद से पांच प्रकार का है जिनका पंच क्लेश के नाम से वर्णन किया जाएगा भेद केवल इतना है कि यह विपर्य चित्त की एक वृत्ति रूप है और क्लेश वृत्तियों के संस्कार रूप होते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश क्लेशों के ही सांख्य परिभाषा में क्रम से तमस मोह महामोह तामिस्र अंधतामिस्र नामांतर है इनका विस्तार पूर्वक वर्णन साधनपाद पात के तीसरे सूत्र की टिप्पणी में किया जाएगा विशेष वक्तव्य सूत्र आठ विपर्य वृत्ति किस प्रकार अक्लिष्ट रूप हो सकती है इस संख्या को बहुसा जिज्ञासुओं से सुना गया है इसलिए उसके कुछ उदाहरणों को यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता है यह सारा त्रिगुणात्मक जगत अविद्या है माया है स्वप्न है शून्य है विज्ञान है इत्यादि कल्पनाएँ अविद्यावादी मायावादी स्वप्नवादी शून्यवादी विज्ञानवादी इत्यादि की भ्रममूलक अयथार्थ और, और विपर्य रूप है क्योंकि त्रिगुणात्मक जड़ तत्व को अविद्या माया अथवा शून्य मानने में उसी के अंतर्गत होने के कारण सारे वेद शास्त्र साधन संपत्ति पुरुषार्थ योग अभ्यास और स्वयं ये सिद्धांत और युक्तियां भी अविद्या माया स्वप्न अथवा शून्य रूप होकर विपर्य सिद्ध होंगी और सारे सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूषित हो जाएंगे इसलिए त्रिगुणात्मक जड़ तत्व को अविद्या माया स्वप्न अथवा शून्य मानना विपर्य वित्तीय है वास्तव में इस त्रिगुणात्मक जड़ तत्व को आत्मा से भिन्न अनात्म तत्व मानना ही प्रमाण वृत्ति है इस अनात्में आत्मा का भान होना अर्थात उसमें आत्माध्यासु विपर्य वृत्ति सारे बंधनों का कारण होने से अत्यंत क्लिष्ट रूप है इस अनात्म तत्व से आत्माध्यास को हटाना ही मनुष्य का मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषार्थ है इसलिए उपर्युक्त अविद्यावादी मायावादी और शून्यवादियों की विपर्य वृत्ति बाह्यवाद विवादों को छोड़कर अंतर्मुख होते समय जड़ तत्व से आत्माध्यास हटाने में साधन रूप से जब सहायक हो तो अक्लिष्ट रूप धारण कर लेती है इसी प्रकार विज्ञान अर्थात चित्त आत्मा को बाह्य जगत दिखलाने के लिए त्रिगुणात्मककरण अर्थात साधन रूप ही है इसलिए इससे अतिरिक्त बाह्य जगत को न मानना भी विपर्य है किंतु अंतर्मुख होते समय जब साधन रूप से जड़ तत्व से आत्माध्यास हटाने में सहायक हो तब यह विपर्य वृत्ति भी, भी अक्लिष्ट रूप धारण कर लेती है